श्री राम कृष्ण वचनामृत दूसरा भाव राज्य व रूप दर्शन श्री राम कृष्ण समाधि में मग्न हैं काफ़ी समय हुआ भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं न देह डुलती है न पलके गिरती है सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण से वे केवल निराकार नहीं साकार भी हैं उनके रूप के दर्शन होते हैं भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं माँ अनेक रूपों में दर्शन देती है कल माँ को देखा गेरवे रंग का अंग पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप मेरे पास आई थी कपाल पर तिलक पर शरीर पर कपड़ा नहीं छः सात साल की बालिका मेरे साथ साँस घूमने और मुझसे हंसी ठट्ठा करने लगी गौरांग दर्शन रति की माँ के वेश में माँ जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे वे काली धारीदार धोती पहने थे हल्धारी कहता था वे भाव और अभाव से परे हैं मैंने माँ से जाकर कहा माँ हल्धारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली तू भाव में ही रह मैंने भी हल्धारी से यही कहा कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है भाव में न रहने के कारण डांट टूट गए अतएव दयवाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूँगा भक्ति ही लेकर रहूँगा क्यों तुम क्या कहते हो प्राण कृष्ण जी हाँ भक्ति का अवतार क्यों राम की इच्छा श्री राम कृष्ण और तुम्ही से क्यों पूछूँ इसके भीतर कोई एक रहता है वही मुझे इस तरह चला रहा है कभी कभी मुझमें देव भाव का आवेश होता था तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूँ श्री रामकृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्तियाँ उदाहरण के लिए कही उसका अर्थ यह है भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊँगा और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। श्री राम कृष्ण झूठी जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी तरह जगह पर गिरती है कभी नाली में गिर जाती है हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है जुलाहे ने कहा राम की मर्जी से डाका डाला गया राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया हनुमान ने कहा हे राम मैं शरणागत हूँ शरणागत हूँ यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो फिर कभी आपकी भूवल मोहिनी माया में मुग्ध न हो मेढ़क मरते हुए बोला राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर कर चिल्लाता हूँ परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिन मर रहा हूँ तो चुप्पी साधनी ही पड़ी पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आँखों से जैसे तुम्हें देख रहा हूँ अब भावावेश में दर्शन होते हैं ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं उसी तरह वे भी सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रहे हैं बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है उसी प्रकार वे भी सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हैं इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे दस पाँच बालक अपने साथ रखते हैं अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए अगर आगरपाड़ा से एक बीस बाईस साल का लड़का आया हुआ है जब यह आया है ही कृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है यह अभी हाल ही में आने जाने लगा है आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा